ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाठ के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा प्रारंभ हो गई थी इस अधिकरण का विषय है पूर्ववर्ती तीन अधिकरणों के द्वारा बताई गई उत्क्रांति उसे विषय बना करके संशय बताया गया कि यह उत्क्रांति उपासक अनुपासक दोनों की एक जैसी है अथवा अलग अलग है असमान है पूर्व पक्षी ने बताया कि उपासक को अमृतत्व की अनिमोक्ष की प्राप्ति होनी है और अनुपासक को संसार प्राप्त होना है इस प्रकार फलभेद होने से उत्क्रांति भी भिन्न भिन्न प्रकार से होनी चाहिए असमान होनी चाहिए का अर्थ है उपासक भूताश्रित नहीं होगा और भूताश्रयरूप तो उत्क्रांति अनुपासक की ही होगी भूताश्रय स्वरूप उत्क्रांति उपासक की न होने से उपासक का शरीर छूटते ही मोक्ष सिद्ध हो जाएगा यह पूर्व पक्ष के मत में फल है सिद्धांत मत में उपासक अनुपासक दोनों भी भूताश्रय स्वरूप उत्क्रांति एक जैसी है इसलिए दोनों का भी जन्मांतर होगा अनुपासक का जन्मांतर होगा उसके कर्म के अनुसार देवादि से लेकर के स्थावर पर्यंत यौनि में और उपासक का अर्चिरादि मार्ग से जा करके भावी जन्म होगा आप ब्रह्मलोक में और वहां पर क्रम मुक्ति होगी ब्रह्मा जी से जिन्हें ज्ञान प्राप्त होगा उनकी मुक्ति होगी इस प्रकार और वर्तमान जन्म माना जाता है मार्गोपक्रम से पहले तक मार्गोपक्रम है हृदय संबंधी 101 नाड़ी का द्वार खुलना तो माना जाता है मार्गोपक्रम हुआ तूपासक के लिए मात्र प्रधान नाड़ी सुषुमना का द्वार खुलता है और अनुपासक के लिए बाकी 100 नाड़ी में से किसी न ना किसी नाड़ी का द्वार खुलता है तो नाड़ी द्वार खुलने के पहले तक जन्म एक जैसा है और नाड़ी का द्वार खुल गया तो माना जाता है फिर भिन्न-भिन्न उपक्रांति होगी सुसुमना नाड़ी से जा करके अर्चरादि मार्ग से ब्रह्मलोक जाएगा उपासक अनुपासक जाएगा अन्य नाड़ी में से धूमयान दुम, या जाए स्वम्रिय स्वमार्ग से ये कहा गया अब आगे हैं यही पूर्व पक्ष चल रहा था पूर्व पक्ष पर आक्षेप किया गया था कि विद्या प्रकरण में ये उत्क्रांति पठित है इसलिए विद्वान की माननी चाहिए पूर्व पक्षी इस अपने पर हुए आक्षेप का निराकरण कर रहे थे न इत्यादि से तो कहे विद्या के प्रकरण में पठित होने मात्र से उत्क्रांति भी विद्वान की मानना आवश्यक नहीं है जैसे विद्या के प्रकरण में सर्वप्राणी साधारण सुसुप्ति और सति स्वपीति और पिपा अपिपास इत्यादि नामों का अर्थभूत प भूख, प्यास को बताया गया है वह विद्वान के असाधारण धर्म है ये बताने के लिए नहीं लेकिन जो वहां एक में वितीय ब्रह्म प्रतिपाद्य है उसके प्रतिपादन के अनुकूलतया सर्वप्राणी साधारण इन स्वापादी का अनुवाद है जैसे, ऐसे ही एवं इम इत्यादि से दार्टान्त बताया जा रहा है दृष्टान्त तक हम लोग कल विचार कर चुके हैं दष्टात में कहा जा रहा है कि अपि महाजनगता कियी उत्क्रांतिर्मजन महा गता पुरुषस्य प्रयत तेज संपद्य स आत्मा तत्वसी इति प्रतिपादय तो ये कह रहे हैं कि अपि ये जो उत्क्रांति हैं बताई जा रही है भूताश्रय उत्क्रांति भूताश्रय तो विशिष्टा उत्क्रांति यह उत्क्रांति भी महाजन गता एवं अनुकी महाजन शब्द का अर्थ है सर्वसाधारण प्राणी प्राकृत जन अनुपासक तो जैसे अन, अन्य प्राणीगत स्वापादि का अनुवाद करके एक मेंवा द्वितीय सत्वस्तु का निरूपण किया जा रहा है ऐसे यहाँ पर अज्ञिष्टा जो उत्क्रांति अज्ञ की होने वाली जो उत्क्रांति उसका अनुवाद किया जा रहा है विद्वान के निरूपाधिक स्वरूप को बताने के लिए इस अभिप्राय से कहते है महाजन गुकीर्त्यते अनुवाद कर रहे हैं तो अनुवाद करके क्या बताना चाह रहे हैं तो कहते यशाम परशाम देवता पुरुषस्य से प्रयत तेज संप्यते स आत्मा तत्त्वमशी ये बताना चाह रहे हैं मियमान पुरुष की उपाधि भूत सूक्ष्म शरीर का आश्रय भूत तेज शब्दित भूत सूक्ष्म जिस परदेवता के अधीन होता है अनुपासक का सूक्ष्म शरीर आश्रय भूत भूत सूक्ष्म जिस परदेवता के अधीन होता है मृत्यु के समय वह परदेवता प्रकृत सत तत्व है वह सबकी आत्मा है और वही सबकी आत्मा तुम हो इसलिए तत्व मसी तुम्हारा भी वास्तविक स्वरूप वही है वो सबका आत्मा यानी वास्तविक स्वरूप है तो तुम तुम्हारी भी आत्मा वही है इति ततिपादय तुम इस अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए यहां उत्क्रांति का अनुवाद किया जा रहा है अनुपासक गत ग्रांति का अनुवाद विद्वान के स्वरूप का ज्ञापन करने के लिए यह पूर्व पक्षी कह रहे हैं और विद्वान की उत्क्रांति का तो बृहदारण्य श्रुति निषेध करती है प्रतिषिधा एशा, एशाने उत्क्रांति विदुषा प्रतिषिधा विद्वान की उत्क्रांति का निषेध हुआ है न तस्य तु इति तस्त अदुष एव इति इसलिए अब ये अविदुष एव ऐसा उत्क्रांति ये जो उत्क्रांति बताई गई है ये समझना चाहिए अविद्वान की बताई है विद्वान की नहीं इस प्रकार ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ इस पूर्व पक्ष का निराकरण करते हुए सिद्धांत बताया जा रहा है सूत्र से समानाचा इत्यादि से इसका उत्तरण भाष्य है एवं प्राप्ते ब्रूम सूत्र का उत्तरण भाष्य है और इस भाष्य की टीका है इसे देखिए विद्य अमृतम इति निर्गुण विद्यावतो परा न तस्य त उत्क्रामती प्रतिषेधोपी तद विषय तो विद्या विद्यामृतमशुते ये जो श्रुति हैं यह श्रुति इस श्रुति में प्रयुक्त विद्याशब्दस है गुण ब्रह्म विद्या नहीं लेनी है निर्गुण ब्रह्म विद्या लेनी है और विद्या अमृतम अश्नुते का अर्थ निकलेगा निर्गुण ब्रह्म, ब्रह्म ना। तो था था विद्या अमृतम अश्नुते। सगुण ब्रह्म विद्या अमृतम यानी सद्यो मुक्ति नहीं ये केनर में भी आया है ना ये विद्या विद्यामृत विंदते वीर्यम उसी का ये अर्थत पाठ है हा वहा तो सगुण ब्रह्म विद्या है वहाँ सगुण ब्रह्म विद्या है हाँ वो अपेक्षित अमृतत्व तो को बताता है <coughs> उसे यहाँ पर बताया जाएगा सूत्र में अमृतत्वन चापोष्य में यदि उपासक को अमृतत्व तो प्राप्त हो रहा है तो अपेक्षित अमृतत्व तो है और विद्यामृतम शनुते इसमें यदि अमृत का अर्थ निरपेक्ष अमृत है मोक्ष है सद्यो सद्ध, मुक्ति विद्वान का शरीर छूटते ही विधेयक कैवल्य तो वह निर्गुण ब्रह्म विद्या से होता है इसलिए विद्या विद्यामृतुते इति विद्यावत्तरा निर्गुण निर्गुण ज्ञानी निर्गुण विद्यावत कहते निर्गुण ज्ञानी को न तस्य इति तु यह तद्षय भी तद्षक है अतः सगुणविदो भी अज्ञ सव उत्क्रांति सिद्धांत ये इसलिए सगुणविदुण तो ब्रह्म विद्यावान यानी उपासक होने पर भी उसकी उत्क्रांति होगी क्योंकि सगुण उपासक भी निर्विशेष ब्रह्मस्वरूप विषयक अज्ञानवान ही है उसे अज्ञानी ही कहा जाएगा भले ही सगुण ब्रह्म विद्यावान है विद्वान तो है लेकिन अज्ञानी है विद्वान है का अर्थ है, है सगुन ब्रह्म विद्यावान है अज्ञानी है का अर्थ है निर्विशेष ब्रह्म विषयक अज्ञानवान है इसलिए सगुण विदोपी अज्ञ से एवं यानी सगुन ब्रह्म विद्यावान होने पर भी निर्विशेष ब्रह्म विषयक अज्ञान ही उसके अंदर है और निर्विशेष ब्रह्म विषयक अज्ञान जिसका जिसका है उन सब की उत्क्रांति उत्क्रांति अवश्यम भावी है वह अज्ञानी की ही उत्क्रांति मानी जाएगी <coughs> इसलिए अग्नस उत्क्रांति सिद्धांत प्राप्ते ब्रूम इदी से सृत अमृतोष्य साश्रृत्युपक्रत अमृतत्व चापोष्य सामना च चा आ सृत्युपक्रमात्मतत्व च अनुपोष्य ऐसे छ या सात पद मान लीजिए आ को अलग च और आ आ है मर्यादा अर्थ में आंगूपक्रमात् तो आ सृत्युपक्रमात्में तो श्रृति शब्द का अर्थ है मार्ग श्रृति यानी मार्ग और श्रृत्यूपक्रम शब्द का अर्थ है मार्गारंभ मार्ग हैं उत्तरायन दक्षिणायन जाय स्वृश्व प्रकृति में मार्ग शब्द से लेंगे उत्तरायन मार्ग को उपासक को जो प्राप्त हो रहा है तो उपासक के लिए स्त्रियोपक्रम होगा उत्तरायन मार्गारंभ उपासक को भी मार्ग आरंभ होता है वो है उत्तरायण मार्ग का प्रारंभ और उत्तरायण मार्ग का प्रारंभ आ का है होने तक अंग शब्द मर्यादाथ में है अभी उत्तरायण मार्ग का प्रारंभ नहीं हुआ होने वाला है तो वर्तमान जन्म है और जैसे ही उत्तरायण मार्ग प्रारंभ हुआ तो फिर वर्तमान जन्म समाप्त तो आती उपक्रमात् तो वर्तमान जन्म ऊपर से जोड़ देना वर्तमान जन्म होता और वर्तमान जन्म में जैसे अविद्वान तथा विद्वान दोनों को भोग समान हुआ है ऐसे वर्तमान जन्म संबंधी मृत्यु के समय होने वाली उत्क्रांति भी मार्गोपक्रम से पहले तक वर्तमान जन्म में एक जैसी ही होगी समाना एक जैसी होगी वो चाहे वो विद्वान हो यानी उपासक हो सगुन ब्रह्म विद्यावान हो तो भी अज्ञा होने के कारण उसे भी भूताश्रय त्वरूप उत्क्रांति को स्वीकार करना होगा और अविद्वान हो का केवल कर्मी हो वह भी निर्विशेष ब्रह्म विषय अज्ञानवान होने से उसकी भी उत्क्रांति एक जैसी होगी दोनों में दोनों के मार्गोपक्रम से पहले तक होने वाली उत्क्रांति में कोई अंतर नहीं है निर्विशेष ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप का अज्ञान दोनों में समान होने से तो कहां? फिर कहा तयर्धम अमृतत्व ये श्रुति दहर विद्यावान को अमृतत्व की प्राप्ति बता रही है तो इसलिए अमृत तत्व को प्राप्त करना है का अर्थ है मोक्ष को प्राप्त करना है तो मुक्त होने वाले के लिए भूताश्रय स्वरूप उत्क्रांति की क्या जरूरत है और मार्गो मार्गोपक्रम की भी क्या जरूरत है ऐसा यदि आक्षेप सिद्धांत के प्रति पूर्व पक्षी करते हैं तो सिद्धांति इसका उत्तर दे रहे हैं सूत्र के उत्तरार्थ से अमृतत्व चापोष्य उपोष्य शब्द का अर्थ है दगध्वास में उप उपसर्गपूर्वक उषदाहे धातु है तो उसका अर्थ होता है दग्ध्वा जलाकर और न उपोष्य अनुपोष्य का अर्थ निकलेगा अदग्ध्वा जलाए बिना किसको जलाए बिना तो जन्म मरण के हेतुभूत जो अविद्यादि क्लेश हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश कर्म वासना ये सब क्लेश है जन्म मरण आदि के बीज हैं और इनको बिना जलाए ये अनुपोष्य के कर्म के रूप में अविद्यादीन दोषान संसार हेतु हेतुभूतान का अध्यय कर दीजिए तो संसार के हेतुभूत तो अविद्यादि दोषों को चलाए बिना दग्ध किए बिना जो अमृतत्व तो प्राप्त होता है वह अपेक्षित अमृतत्व तो होगा सापेक्ष अमृतत्व तो होगा निरपेक्ष अमृतत्व तो नहीं होगा तो उपासक का भले ही दहर विद्या का अनुष्ठान किया हो दहर विद्यावान हो सगुन ब्रह्म विद्यावान हो जन्म मरण का हेतु हो तो अविद्या कर्म समाप्त नहीं होता जलता नहीं है वो तो निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार मात्र से ही दग्ध होता है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मान तमाहु पंडितम बुधा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्म सात कुरुते अर्जुन इत्यादि के अनुसार तो ये इसलिए ये जो है जन्म मरणादि के हेतुभूत अविद्यादि का दाह किए बिना जो उपासक को अमृतत्व शास्त्र बता रहा है वह निरपेक्ष अमृतत्व यानी मोक्ष नहीं है लोकांत पाती मुक्ति है सापेक्ष अमृतत्व है तो अमृतत्व चाणुपोष्य वो सापेक्ष अमृतत्व है अमृतत्व के पास सापेक्षम का आधार करना होगा भाष्य को देखिए इस सूत्र का अर्थ भाष्कर भगवान इसी प्रकार का बता रहे हैं सामना चा उत्क्रांतिद विदुषो आश्रितुपक्र भर्षा उत्क्रां यक्रांमनसी संपद्य इद्या विदुषो समाना। तो वांग वांगमनसी संपद्य से लेकर के तेज परेजसी यहाँ तक जो बताई गई उत्क्रांति है भूताश्रयत्व पर्यंत बताई गई उत्क्रांति यह उपासक अनुपासक दोनों की एक जैसी है विद्वान अविद्वान दोनों की एक जैसी विद्वद अविदुषोह यानी उपासक अनुपासक इन दोनों की एक जैसी ही है उत्क्रांति दोनों भी भूताश्रित होते हैं मृत्यु के समय सूक्ष्म भूत का आश्रय दोनों लेते हैं आश्रितुपक्रमात् भवितुम अर्हती मार्गोपक्रम से पहले तक की भूताश्रयत्व पर्यंत जो उत्क्रांति है वह एक जैसी ही है ऐसा क्यों तो कहते अविशेष्रवणत् अस् पुरुष से प्रयत वांग मनसी संप्यते यहाँ पर सामान्य रूप से निर्विशेष ब्रह्म विषयक अज्ञान जिसमें जिसमें है उनकी उत्क्रांति का वर्णन हो रहा है उपासक को अलग वहां पर नहीं किया है छांदोग्य में और सत का आत्मरूप से ज्ञान जिसको हो गया वो निर्गुण ब्रह्म विद्या है उसके लिए अलग से बताया तस्य तावत चिरम यावन युमोक्षे अथ संपत् और ये उत्क्रांति फिर सतका आत्म रूप से ज्ञान जिसको जिसको नहीं है ऐसे अज्ञानी मात्र को उनका विभाग उपासक अनुपासक ऐसा किए बिना यहां पर प्रयत अस्य पुरुषस्य शब्द से ग्रहण किया जा रहा है मियमान पुरुष के रूप से ग्रहण किया जा रहा है और उत्क्रांति का उनके वर्णन हो रहा है और जो सत को आत्मरूप से रहित तो, अनुभव कर रहा है उसके लिए अलग कहा तस् तावे चिरम उसकी उत्क्रांति नहीं होगी उसका विदेह कैवल्य तो प्रारब्ध भोगने के लिए जितना विलंब है उतने तक ही विलंबित है विधेय मुक्ति उसकी जैसे ही प्रारब्ध का भोग करके क्षय होता है शरीरपात होता है तो विधेय कैवल्य होता है तो उसको देहांतर ग्रहण नहीं करना है इसलिए उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होगा उसके लिए अलग श्रुति है उसी अध्याय में और बाकी तस्य कावदेव चिरम इस वाक्यस्थ तस्य शब्द से ग्राह्य सत निर्विशेष ब्रह्म विषयक ज्ञान वान को छोड़कर के चाहे वो उपासक हो अनुपासक हो पुण्य कर्म करने वाला हो पाप कर्म करने वाला हो सामान्य रूप से सब का ग्रहण यहाँ पर अस्य अस्पुरुष प्रयतः शब्द से करना है और उन सब की एक जैसी उत्क्रांति का वर्णन श्रुति कर रही है इसलिए अविशेष श्रवणार्थ भाई कहा कि सगुण ब्रह्म विद्वान से अतिरिक्त जो है कर्मी मात्र कर्म मात्र का ग्रहण करते करना होता तो यहाँ पर पुरुष का विशेषण कर्मिण ऐसा होता कर्म जो कर्म मात्र अनुष्ठाता है उपासना नहीं करता ऐसा उसका ग्रहण होता उसमें कुछ विशेषण होता उपासक का व्यावर्तक ऐसा कोई व्यावर्तक विशेषण नहीं है इसलिए कहते श्रवणात् श्रवणात् <coughs> को ही स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि अविद्वान देह बीज भूता भूत सूक्ष्मी आश्रित कर्म प्रयुक्तों ग्रहण भविष्य अर्भवित संसर और ज्ञान प्रकाशितम ये प्रकाशित मोक्षनाश्रितुपक्रद्वत आश्रितुपक्रत शब्द का अर्थस्पष्ट सूत्रस्थ। अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है कि जो अविद्वान है, है, है वह तो देह भूत देहबीजूता भुत आश्रित्य कर्म प्रयुक्तो प्रयुक्त देहग्रहणम अत संसर विद्वांसू ज्ञान प्रकाशितम मौक्ष, द्वारम मोक्षनाड़ी तो अनुपासक अविद्वान हैं देह के बीजभूत जो भूत सूक्ष्म हैं उनका आश्रय लेकर के कर्म से प्रयुक्त जो चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में से शरीरांतर हैं उसका ग्रहण करने के लिए उसका अनुभव करने के लिए संसरती वो जन्म ग्रहण करता है और उपासक ओ ज्ञान प्रकाशितम मोक्ष नाड़ी द्वार आश्रय थे ज्ञान है उपासना और उपासना के द्वारा प्रकाशित यानी खोला हुआ जो नाड़ी का द्वार है सुषमना नाड़ी का द्वार उसका आश्रय लेकर के उत्तरायण मार्ग से चला जाता है इस बात को यहाँ पर आश्रित्युपक्रमात से बताया गया है आश्रित्युपक्रम शब्द से बताया गया लेकिन नाड़ी में प्रवेश इसको भी करना है जाना है अर्थ जाना आना तो शुद्ध स्वरूप में होता नहीं है इसलिए मानना पड़ेगा उसकी उपाधि भूत सूक्ष्म शरीर भी है और वो सूक्ष्म शरीर अकेला जाना अनारूप व्यापार नहीं कर सकता बिना आधार के इसलिए उसका आधार आधारभूत स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश ब्रह्मलोक के शरीर का बीज भूत विद्यमान है उसके आश्रित वो हुआ है और उसके सहित तो वह उसी के आश्रित होकर के सुसुमना नाड़ी से निकलता है ऐसा मानना पड़ेगा यानी ये मार्गद्वार तो अलग अलग होता है मार्गोपक्रम संसरिका अर्थ है सौ नाड़ी में से किसी न किसी नाड़ी का द्वार उसको खुलता है देहांत ग्रहण करने के लिए और उपासक को अर्चिराधी मार्ग की प्राप्ति जिस नाड़ी से निकल करके होती है उस नाड़ी का द्वार खुलता है ये नाड़ी द्वार की अभिव्यक्ति यही मार्गोपक्रम है यह आश्रित उपक्रम शब्द से बताया गया एत इत्युक्तम् तो भाष्य में टीका में देखिए थोड़ा आश्रित्युपक्रम, उ, आश्रित्युपक्रम शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार ठीक, भी श्रृतिर यानी मार्ग और तस् उपक्रम वो है अर्चित प्राप्ति अर्ची प्राप्ति का अर्थ है अर्चिरादि मार्ग जिस नाड़ी से निकल करके प्राप्त होता है उस नाड़ी की प्राप्ति यहां अर्थ प्राप्ति का अर्थ लेना अर्चि यानी अर्चिरादि मार्ग प्राप्त होती अनया नाड़ी अर्च प्राप्ति है और वो नाड़ी प्राप्त हो जाए सुषमना नाड़ी यानी उसी का द्वार खुल जाए तो माना जाता है मार्गोपक्रम हो गया उपासक के लिए और ततः प्राप्त न उत्क्रांति तुल्या मार्गोपक्रम से पहले तक की जो उत्क्रांति है वो है भूताश्रय तक की उत्क्रांति वह उपासक अनुपासक दोनों की तुल्य है समान है ततह उपासको मूर्धन्यया नाड़ी द्वारा अर्चिरादि मार्गम प्राप्त नान्य इति विशेष तो ततह यानी मार्गोपक्रम हो गया सुसुमना नाडी का द्वार खुल गया तो फिर उपासक सुसुमना नाडी से मूर्धन्याड़ी है सुसुमना नाड़ी और उस सुसुमना नाड़ी द्वारा अर्चिराधि मार्ग को प्राप्त करता है और न अन्य जो अनुपासक है कर्मी है वह सुसुमना नाड़ी द्वारा अर्चिराधि मार्ग को प्राप्त नहीं करता यह मार्गोपक्रम के पश्चात उत्क्रांति में विशेष है भेद है और उससे पहले तक तो उपासको मूर्धन्य नाड़ी उपाससकमूर्धन्यना अर्चिरादी इति विशेषः, और यू दहर उपासकस्य उपासक श्रुतम् तयोर्धमयन अमृतत्व येति तद आपेक्षिक ये आगे का अवतरण है आगे का अवतरण लिख रहे हैं ननु इत्यादि का अनुपोष्य हां अत्र उच्य ये जो सूत्र में है न पहले तो आक्षेप किया जा रहा है अत्र उच्यते इत्यादि से फिर उसका समाधान है भाष्य में तो भाष्य में है कि ननु भाष्य को देखिए ननु अमृतत्व ही विदुषा प्राप्त न चेषातराय तम त्र कू तो भूताश्रय तम श्रृत्युपक्रमो वाई क आप श्रृत्युपक्रम से पहले तक की उत्क्रांति अविद्वान अविद्वान दोनों की एक जैसी बता रहे हो लेकिन विद्वान को तो प्राप्त करना है क्या अमृत तत्व यानी मोक्ष तो अमृत अमृतत्व ही विदुषा प्राप्तव्यम और तत् वो अमृतत्व देशांतरायतम नो देशांतर में तो स्थित नहीं है कहीं जाकर के प्राप्त नहीं करना होता है मोक्ष को तो तत्र कुतो कुभूताश्रयत्व जब कहीं आना जाना नहीं है तो भूताश्रय तुरूप उत्क्रांति और मार, मार्गोपक्रम इसकी क्या जरूरत है जिसको मुक्त होना है उसके लिए ये आक्षेप हुआ इस आक्षेप का निराकरण करने के लिए भास्कर भगवान कहते अत्र उच्चते सूत्रस्थ जो उत्तरार्ध है अमृतत्व चापोष्य इसका अवतरण है अत्र उच्यते भाष्य में का अर्थ करने जा रहे हैं भाष्य भाष्यकार अब इसकी अवतरण टीका को देखिए अनुपोष्य इति छेदपासक अमृतत्व तयोर इति तयोर्धुमा अमृतत्व तदापेक्षिक न मुख्य यम काम कामते सो अस्य इति भोग अ संकल्पति भोगश्रवण अच्छेद तयर्धमा अमृतत्व यद्या के प्रकरण में जो दहर को अमृतत्व प्राप्त हो रहा है करके बताया जा रहा है वह अमृतत्व दहर उपासक को प्राप्त होने वाला अमृतत्व अम्रितत्त्त। निरपेक्ष अमृतत्व नहीं है मोक्ष नहीं है सापेक्ष अमृतत्व है ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप कहा ये आप कैसे निश्चित करते हो वहां अमृतत्व का विशेषण सापेक्षम अमृतत्व अश्नुते ऐसा तो दिया नहीं है तो इस अभिप्राय से कह रहे तो इसका समाधान करते हुए कह कर रहे वाक्य शेष जो है वहीं पर धहर विद्या का फल बताने वाला कि यम कामम काम सो अस्य संकल्पाद एव समुत्तिष्ट तो स शब्द से लेना है ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ हुआ उपासक धर उपासना का फल भोगने के लिए ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ उपासक फल अवस्था में यम कामम काम ये उपासना का परिपाक होने के बाद ब्रह्मलोक में पहुंच करके जब जो जिस काम यानी पदार्थ की कामना करता है इच्छा करता है कामम काम काम शब्द का अर्थ भोग्य पदार्थ तो जिस भोग्य पदार्थ की कामना करता है उस भोग्य पदार्थ की उसे प्राप्ति संकल्पाद एवं समुत्तिष्ट यानी भोग्य पदार्थ सी जिस भोग्य पदार्थ की उसने कामना की की शब्द से भोग्य पदार्थ को लेना यम कामम में यम शब्द से जिसको लिया जा रहा है उसी को सह शब्द से लेना यद तदुर्नित्य संबंध होता है ना तो वह काम उसके द्वारा अपेक्षित तो प्राप्त हो जाता है केवल वो करने मात्र से संकल्प मात्र से तो इस प्रकार यहाँ पर यदि मोक्ष उसका होता दहर उपासक का तो मोक्ष में तो कोई भोग भोग्य पदार्थ नहीं होते भोग नहीं होते हैं और दहर उपासक को उसके फलावस्था में उपभोग बताया जा रहा है संकल्प मात्र से इससे निकलता है उसे जो अमृतत्व प्राप्त हुआ वह सापेक्ष अमृतत्व है निरपेक्ष अमृतत्व नहीं इसलिए कहा कि तयोर्धमायन अमृतत्व इति तद आपेक्षिकम एव न मुख्यम यम कामम काम ये सो अ संकल्पाद समुत्तिषति तो जिस भोग्य पदार्थ की कामना उपासक करता है ब्रह्मलोक में पहुंच करके उपासक के अस्य अस्कार उपासक स यानी वो उसके द्वारा मान पदार्थ संकल्पादेव समुत्तिष्ट संकल्पमात्र से ही उसके उसका भोग्य बन करके उपस्थित होता है उसे प्राप्त होता है इति भोग श्रवनात् उपासक को भी भोग बताया जा रहा है विद्वान को भी इससे निकलता है कि उसे भोग के लिए फिर भोगायतन शरीर भी चाहिए भोगायतन शरीर चाहिए तो फिर उस शरीर के बीज भूत भूत सूक्ष्म भी चाहिए तो भूत सूक्ष्म को यहीं से ले जाना पड़ेगा इसलिए भूताश्रयत्व तो भी सिद्ध होगा भूताश्रयत्व ही तो, तो उत्क्रांति है वो अनुपासक की भी हो रही है कर्म फल भोगने के लिए और उपासना का फल भोगने के लिए उपासक का भी भूताश्रय रूप उत्क्रमण हो रहा है इस अभिप्राय से भाष्यकार लिखते हैं कि अनुपोष्य च इदम तो अनुपोष्य का दगग्ध्वा अत्यंत अविद्यादीन क्लेशा अपर विद्या विद्यासाम आपेक्षिक अमृतत्व प्रेप्सते तो अविद्यादि जो क्लेश है इनका अत्यंत दाह किए बिना यानी की दहर उपासक में जैसे पामर में अविद्यादि क्लेश रहते हैं ऐसे तो नहीं रहेंगे ये वेष्टि कार्यक्रम संघात में उसकी वैसी अस्मिता नहीं रहेगी जैसे चार वाक की रहती है वो तो जीवन भर उसने इसी अपने वेष्टि कार्यक्रम संघात से अपनी अहंता का व्यावर्तन करते हुए जो दहर आकाश शब्द तो अपहत पापमत्वादी गुण से विशिष्ट ब्रह्म है उसका अहंग्रह चिंतन किया है मैं के रूप में चिंतन किया है हाँ। इसलिए हाँ। तो वो वैसे इतने रागद्वेश रहेंगे जैसे अनुपासक में होते हैं लेकिन भोग बताया है उसकी ब्रह्मलोक में उसका गमन भी बताया है कामना भी बताई है, भी बताई है। इससे वो परिष्कृत रहेंगे तो रहे अविद्यादि हैं तो अत्यंत उच्छेद उनका नहीं है इसलिए भाष्कर भगवान ने अत्यंतम ये शब्द जोड़ दिया है ना अत्यंतम नदग्धा कुछ तो क्षीण हो ही गए हैं उपासना से अवि राग द्वेश सामान्य पदार्थों में रागद्वेश नहीं है इसलिए वो दग्ध हो गए हैं लेकिन अत्यंत दहा उनका नहीं है सगुण ब्रह्म विद्या से अत्यंत दहा नहीं होता है कारण सहित तो उनकी निवृत्ति नहीं होती है इसके लिए जरूरी है निर्विशेष ब्रह्म विद्या अविद्यादि क्लेशों का दाह करने के लिए इसलिए कहते हैं अनुपोष्य इदम अदग्ध्वा अत्यंतम एने अत्यंतम अदग्ध्वा अविद्यादीन अविद्यादि का अत्यंत दाह किए बिना जो अमृतत्व बताया गया है वह अमृतत्व आपेक्षिक होगा अपेक्षिकम अमृतत्व प्रेप्सते वो आपेक्षित अमृतत्व को ही प्राप्त करना चाहता है जीव वो है ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप और संभवती तत्र उपक्रम फिर ब्रह्मलोक जाना है अपेक्षित अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए तो मार्ग ब्रह्मलोक जाने के लिए अर्चिरादि मार्ग चाहिए और अर्चिरादि मार्ग में प्रवेश तो करने के लिए सुषमना नाड़ी द्वार खुलना जरूरी है इसलिए स्मृति उपक्रम जरूरी है और फिर जा रहा है का अर्थ है उसे भूत सूक्ष्म शरीर लेकर के जाना है तो सूक्ष्म शरीर का भी वो अत्यंत दहा नहीं हुआ है और उसका आश्रय भूत भूत सूक्ष्म भी रहेगा तो भूताश्रय तो भी सिद्ध होगा यानी उत्क्रांति भी सिद्ध होगी तो ये उत्क्रांति मार्ग के उपक्रम से पहले तक की तो फिर जैसे अनुपासक को जरूरत है अपने द्वारा किए हुए कर्म का फलोपभोग करने के लिए मार्ग उपक्रम और भूताश्रय ऐसे इस उपासक को भी उपासना का फलोपभोग करने के लिए जरूरी है मार्गोपक्रम भी और भूताश्रय तो उत्क्रांति वह उत्क्रांति मार्गोपक्रम के पहले तक की दोनों की एक जैसी होगी नहीं निराश्रयाना प्राणान गति उपपद्यते थे भूताश्रय नहीं लेगा स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश के आश्रित नहीं होगा यदि उपासक तो उसके प्राणों का गमन नहीं होगा यानी सूक्ष्म शरीर यहां से जा नहीं पाएगा सूक्ष्म शरीर में व्यापार नहीं हो पाता बिना उसके तस्मात तस्मात्ष इसके लिए अदोष का अर्थ है, है। तस्मात यानी इसी कारण से का मतलब उपासक को भी उपासना का फलोप करने के लिए मार्गोपक्रम की भी आवश्यकता है भूताश्रयित्व की भी आवश्यकता है जिस कारण से तस्मात उसी कारण से ये मार्गोपक्रम से पहले तक की उत्क्रांति दोनों की समान है ये मानना निर्दोष है और उसे जो अमृतत्व की प्राप्ति बता, बताई जा रही है श्रुति के द्वारा वह अपेक्षित अमृतत्व है बाद में फिर ज्ञान होने पर निरपेक्ष अमृतत्व होगा इस प्रकार ये जो हा इसमें टीका में एक वाक्य है अनुपोष्य में उप पूर्वक उष धातु है दाह अर्थ में उसे बता रहे टीकाकार कि उष दाह धातु इदम रूपम अनुपोष्य जो रूप है यह दाहे धातु उत्त्य तो होकर के लेपादेश होकर बना हुआ पंचम अधिकरण की शुरुआत हम लोग कल करेंगे